शाति शांति तजपस्त भाव कुर्के हम विचार कर रहे हैं परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए महर्षि पतंजलि ने एक सरल उपाय बताया है तप तदर्थ अर्थ भावनम उस प्रणव का जप करना है और केवल जप नहीं करना है उसके साथ जोड़ दिया है अर्थ भावनम दर्थ भावनम उस अर्थ की भावना भी करनी है केवल जप नहीं करना है केवल शब्द का उच्चारण नहीं करना केवल वाक्य का उच्चारण नहीं करना केवल मंत्र का उच्चारण नहीं करना है उस उच्चारण के साथ साथ वो शब्द वो वाक्य वो मंत्र जिस ईश्वर के लिए कह रहा है ईश्वर के जिस स्वरूप के लिए कह रहा है उस स्वरूप का चिंतन भी करना है उस स्वरूप की भावना भी करनी है यह है तपस्थ तदर्थ भावनम का अभिप्राय केवल मंत्र का शब्द का वाक्य का उच्चारण नहीं वह शब्द वह वाक्य वह मंत्र जिस ईश्वर के लिए कह रहा है उस अर्थ ईश्वर का चिंतन उसका अभिप्राय क्या है उस अभिप्राय को उस अर्थ को मन में लाना और मन में लाकर के उसको एहसास करने का यत्न करना उदाहरण के लिए ईश्वर को ओम कहा है वो नाम है ईश्वर को ओम कहा है ये नाम है और उस नाम का एक अर्थ लाना है ओम के बहुत सारे अर्थ हैं उनमें से किसी एक अर्थ को लाना है ईश्वर सर्व रक्षक है ओम नाम है और उसका जो अर्थ है रक्षा करना यानी ईश्वर रूपी अर्थ जो है रक्षक है वो रक्षा करता है रक्षा करने वाले को ओम कहते हैं अब ईश्वर की जो सुरक्षा है उस सुरक्षा को एहसास करना अनुभव करना है भले शब्दों के रूप में हमें अनुभव करना है पर वो जो महसूस करना है उस अर्थ को आत्मा के अंदर स्थापित करना है कि ईश्वर रक्षा कर रहा है और जिस रूप में ईश्वर रक्षा करता है उस स्वरूप को मन में अनुभव करना है कि प्रभु आप मेरी रक्षा करते हो कैसे आप प्राणों को देकर के मेरी रक्षा कर रहे हो जो सांस में ले रहा हूं जो नथनों के माध्यम से जो श्वास प्रश्वास चल रहा है मैं स्वतः स्वयं नहीं ले रहा हूं ये ईश्वर के कारण से मैं ले रहा हूं ये जो श्वास मेरा चल रहा है ये प्रभु के कारण से चल रहा है प्राण के माध्यम से मेरी रक्षा ईश्वर कर रहा है जब ओम का उच्चारण करते हैं तो उस उच्चारण के काल में ये एहसास होना चाहिए ये अनुभूति होनी चाहिए हे hey प्रभु आप मेरी रक्षा कर रहे हो प्राण के माध्यम से आप मेरी रक्षा कर रहे हो ये ओम के रक्षक का एक अर्थ है ईश्वर की सुरक्षा के अनंत प्रकार है अनंत प्रकारों से मेरी रक्षा ईश्वर कर रहे हैं हम सबकी रक्षा कर रहे हैं लेकिन जब करने वाला मैं हूं तो मैं अपने को ध्यान में रख के मैं ईश्वर की रक्षा को समझने का प्रयत्न करता जाऊंगा ओम का उच्चारण करता जाऊंगा और ईश्वर की रक्षा को सामने लाता जाऊंगा हे प्रभु आप प्राण के माध्यम से मेरी रक्षा कर रहे हो जगदीश्वर आपने मेरे को शरीर दिया है शरीर दे करके मुझ आत्मा को शरीर में रख करके मेरी रक्षा कर रहे हो हे परमेश्वर मेरे को आपने बुद्धि दी है जिस बुद्धि के माध्यम से जो मैं निर्णय करता हूं उस बुद्धि के बिना मैं निर्णय नहीं कर सकता परमेश्वर आप बुद्धि दे करके निर्णय करने का यंत्र आपने मुझे दिया है उस बुद्धि रूपी यंत्र के माध्यम से आप मेरी रक्षा कर रहे हो ये जगदीश्वर आपने मेरे को अहंकार दिया है आत्मा की अनुभूति अहंकार नामक यंत्र से हो रही है यदि आत्मा के पास में अहंकार रूपी यंत्र ना हो तो आत्मा अपने आप का भी अनुभव नहीं कर सकता ईश्वर ने बहुत बड़ा उपकार किया है आत्मा पर आज जो मैं अपनी अनुभूति कर रहा हूं हम हम सब जो अनुभूति कर रहे हैं मैं मैं का अनुभव हो रहा है उस मैं का जो अनुभव है अहंकार के कारण से होता है परमेश्वर आपने मुझ आत्मा को अहंकार नामक यंत्र आपने दिया है उस यंत्र के माध्यम से आप मेरी रक्षा कर रहे हो बुद्धि के माध्यम से अहंकार के माध्यम से मन के माध्यम से मन ना हो तो मैं मनन भी नहीं कर सकता विचार भी नहीं कर सकता ये परमेश्वर आप मन को देकर के आप मेरी रक्षा कर रहे हो आपने मेरे को नाना प्रकार की इंद्रिया दिए अलग अलग जानकारियों को प्राप्त करने के लिए अलग अलग इंद्रिया दिए अलग अलग कर्मों को करने के लिए अलग अलग कर्मेंद्रिया दिए ज्ञानेन्द्रियों कर्मेंद्रियों को देने वाले प्रभु आप मेरे को ये सारे के सारे साधन दिए हैं इन इंद्रियों के माध्यम से आप मेरी रक्षा कर रहे हो ईश्वर की एक एक सुरक्षा के प्रकार को लाना है और ईश्वर को समझने का प्रयत्न करना है और ओम का उच्चारण करते जाना है और ईश्वर की एक एक सुरक्षा को एहसास करते जाना है अनुभव करते जाना है तजपस तदर्थ भावना ओम का उच्चारण के साथ साथ ईश्वर की सुरक्षाओं को अनुभव करते जाना है क्योंकि ये सब के सब हम शब्दों के माध्यम से ही कर पा रहे हैं और ये जो जप हो रहा है और ये जो अर्थ की अनुभव हम अर्थ की अनुभूति जो करते जा रहे हैं ये कहा पर करना है जहां पर ईश्वर है वहां पर करना है कहां पर ईश्वर है ईश्वर तो सर्वत्र विद्यमान है ईश्वर तो सर्वत्र विद्यमान है ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां ईश्वर ना हो सर्वत्र व्याप्त है कण कण में विराजमान है इसका यह अभिप्राय निकलता है कि ईश्वर ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां ईश्वर ना हो यानी कोई ऐसा स्पेस स्थान खाली जगह नहीं है वहां ईश्वर ना हो इसका यह अभिप्राय है सर्वत्र विद्यमान है और इससे यह भी पता लगेगा कि जहां पर मैं हू इस शरीर के अंदर जहां भी मैं हूं वहां पर भी ईश्वर है जहां आत्मा है वहां पर भी ईश्वर है मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना जहां मैं हूं वहां पर भी ईश्वर है इसलिए मेरे को ईश्वर को प्राप्त करने के लिए और किसी अन्य स्थान पर जाने की आवश्यकता नहीं है इसलिए महर्षि पतंजलि ने महर्षि वेदव्यास ने योग के माध्यम से ये बात स्पष्ट करते हैं इस बात को बार बार कहते हैं ईश्वर सब जगह है तो जहां आत्मा है वहां पर भी ईश्वर है और जहां आत्मा है वहीं पर ईश्वर है और आत्मा वहीं का वहीं ईश्वर को पाने के लिए मेहनत करे पुरुषार्थ करे इसलिए हमें बाहर झांकने की आवश्यकता नहीं बाहर देखने की आवश्यकता नहीं यानी ईश्वर को प्राप्त करने के लिए बाहर ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं कहीं पर भी जाने की भी आवश्यकता नहीं है ईश्वर तो सर्वत्र है सब जगह पर तो जहां पर मैं हूं वहां पर भी ईश्वर है तो जब व्यक्ति को यह एहसास बोध होता है ईश्वर कहाँ रहता है इस एहसास को करना अति आवश्यक है जब व्यक्ति को यह बोध नहीं होता कि ईश्वर कहाँ रहता है तो व्यक्ति भटकता रहता है घूमता रहता है कभी वहां जाता है कभी कहीं जाता है कभी कहीं जाता है और ये जो भटकना है ये मनुष्य के लिए हानिकारक है कहीं और जाने की आवश्यकता ही नहीं जब हमने ये बात स्वीकार की है ईश्वर सब जगह है तो इस बात को भी समझने का प्रयत्न करना है इसी शरीर में जहां मैं रहता हूं वहां पर भी ईश्वर है मैं अपने ही अंदर ईश्वर को ढूंढने का प्रयास करूंगा अपने ही अंदर ईश्वर को प्राप्त करने के लिए मेहनत करूंगा उद्यम करूंगा जब ये बात मनुष्य को समझ में आ जाती है तो उसके लिए ईश्वर को ढूंढना या ईश्वर को समझना अति सरल हो जाएगा इसलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं उसका जप करो और उसके अर्थ को वो शब्द जिसके लिए कह रहा है उस अर्थ को मन में लाओ और जहां मन टिका हुआ है जहां धारणा बनाई गई है वहां पर भी ईश्वर है इस बात को भी समझने का प्रयत्न करना हम अपने शरीर में जहां धारणा बनाएंगे धारणा तो बनानी होगी जब करना है तो धारणा बनानी होगी अपने मन को एक स्थान पर टिकाना होगा उसको रोकना होगा और शरीर में ही अपने मन को एक जगह पर रखना होगा स्थिर करना होगा मन ही मन ऐसी भावना करते हुए मन को एक जगह पर टिकाना है या ब्रिकुट के मध्य भाग में हम टिकाएं, दोनों भोगों के बीच में मध्य में मन को टिका सकते हैं नासिका के अग्र भाग में भी मन को टिका सकते हैं कंठ में भी टिका सकते हैं बहुत सारे स्थान है अपने शरीर में मन को टिकाने के इन स्थानों में किसी एक स्थान पर मन को टिका करके जब करना होगा ऐसा नहीं है की और कार्यों को करते हुए हम जप कर सकते हैं जो आज कई लोग ऐसा किया करते हैं वो जप नहीं है जप के लिए व्यक्ति को स्थिर होना होगा जप के लिए एकाग्रता को लाना होगा उस एकाग्रता के बिना जप नहीं हो सकता और एकाग्रता बिना स्थिर हुए नहीं आ सकती इसलिए व्यक्ति को बैठना होगा आसन लगाना होगा और बाहर के क्रियाकलापों को रोकना होगा बाहर की क्रियाओं को रोक करके ही हमें जप करना होगा बाह्य कार्यों को करते हुए जप नहीं करना है इस बात को समझने का प्रयत्न करना बाह्य क्रियाओं को करते समय जप नहीं करना है यदि बाह्य क्रियाओं को करना है तो केवल बाह्य क्रियाओं को करेंगे और जब जप करना है तो बाह्य क्रियाओं को रोक करके जप ही करेंगे केवल बाहर के कर्मों को नहीं करेंगे लौकिक कार्यों को संसार के कार्यों को करते हुए हम जप नहीं कर सकते और जप करते समय वो कार्य नहीं हो सकते दोनों में से एक काम होगा और ऐसा कोई नियम नहीं है कि 24 घंटे हमको जब करते रहना है नहीं कर सकते जब करने के समय हैं, उन्हीं समयों में हमको करना है क्योंकि व्यक्ति माला लेकर के ओम ओम भी कर रहा है और बीच में दूसरे से बात भी कर रहा है ऐसा जप नहीं हुआ करता है और ऐसे जपों से वो लाभ नहीं मिल सकता है जो लाभ हमें चाहिए जिस ईश्वर का दर्शन करना हम चाहते हैं हमारा जो उद्देश्य लक्ष्य है ईश्वर का साक्षात्कार करना वो जो लक्ष्य है उस लक्ष्य की पूर्ति इस प्रकार के जपों को करते हुए नहीं हो सकती है इसलिए ऋषियों ने जो विधान किया है ऋषियों ने जो प्रक्रिया बताई है उस प्रक्रिया के अनुरूप हमको जप करते जाना है इसलिए यहां पर कहा जा रहा है कि जप करना है तो अर्थ की भावना के साथ करना है तो अर्थ की भावना क्या होती है उसके लिए आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत किया है एक अर्थ सर्वरक्षक लो और उसी की भावना करते हुए जप करो ओम का और सर्वरक्षक ही लेना अनिवार्य नहीं है आप और किसी अर्थ को सामने रख सकते हैं यानी एक शब्द के बहुत सारे अर्थ हैं ओम के बहुत सारे ईश्वर के गुण हैं जैसे जैसे ईश्वर के गुण हैं उन गुणों से संबंधित अर्थ को सामने लाना है सर्वव्यापक ला सकते हैं सर्व रक्षक ला सकते हैं न्यायकारी ला सकते हैं दयालु को ला सकते हैं आप अलग अलग ईश्वर के गुणों को ला करके हम उस जप के माध्यम से ईश्वर को समझने का प्रयत्न करते हैं उसका चिंतन करते जाते हैं और इस जप में एक विशेष बात है जब ओम का उच्चारण हम करते हैं और अर्थ का भी चिंतन करते जाते हैं इतने मात्र से हमें ईश्वर का दर्शन नहीं होगा उस जप के साथ में जो अर्थ का जो चिंतन हो रहा है उस चिंतन में और कोई विचार नहीं आ सकता यानी एकाग्रता को लाना होगा एकाग्रता में और कोई विचार मन में नहीं आ सकता है ओम का उच्चारण और उस ओम का जो अर्थ हमने विचार किया है वो अर्थ ओम या सर्वरक्षक ओम और सर्वरक्षक ये दोनों ही रूप हमारे सामने रहेंगे जप नाम और उसका अर्थ बोध ये दोनों ही हमारे सामने रहेंगे और उस अर्थ रूपी सर्वरक्षक ईश्वर के जो एहसास हम करेंगे शब्दों के माध्यम से हे प्रभु आप मेरी रक्षा इस इस प्रकार से कर रहे हो उस सुरक्षा को मन में रखते हुए उस उच्चारण को हम करते हुए चल रहे तो इसके बीच में और कोई अन्य विचार नहीं आना चाहिए यानी पूरी एकाग्रता के साथ जब हम इस जप को करते हैं तब जाकर के एक स्थिति आ जाती है तब ईश्वर का दर्शन हो सकता है और ये जो एकाग्रता है ये एकाग्रता इस एकाग्रता को लाने के लिए बहुत मेहनत करना होता है यदि वो मेहनत हम नहीं करेंगे एकाग्रता को लाने के लिए तो ऐसी ही एकाग्रता नहीं प्राप्त होती है एकाग्रता को लाने के लिए पूरा का पूरा योग है उस पूरे योग को आत्मसात करना होगा यानी उस योग को धरती पर जीवन में उतारना होगा तब जाकर के जब हमारा जप माना जाएगा तभी जाकर के ईश्वर का दर्शन हो सकता है तजपस्त भावना दृष्टि पृथिवी शांतिर वनस्पत शांतिर्विश् देवा शांति शांति सर्व शाति शांति, शांति र्या